no show talk prem ganga number 2 अतीत तो हमारा प्रेरणा शौक है अतीत का अनुभव है हमारा आकार इस संबंध में बात नहीं समझ में आती है पहले के बाद यह है इस, तो इस तो अतीत को बोल जाने का अर्थ अतीत की तरफ वो जो, वो जो उन्हें संबोधित होकर आंखें गड़ाए दिए हैं वो जो उन्हें विधायी अतीत पर आंखों को चुकाए दिए हैं उन्हें वहां से असाली नहीं है अतीत को भूल जाने का ये अर्थ नहीं है कि अतीत खाली नहीं अतीत को भूल जाने का यह अर्थ भी नहीं है कि अतीत को जो अनुभव उपलब्ध हुए हैं वे नष्ट हो जाएंगे आप बचपन को भूल जाए इसका याद नहीं है कि बचपन ने जो सिखाया है और बचपन के अनुभव से जिससे आप गुजरे थे वो नष्ट हो जाए ये तो सदा आपके साथ है जिस अनुभव से आप गुजरे हैं वो अनुभव कभी नष्ट नहीं होता लेकिन उस तरफ उस अनुभव की तरफ आंखों को लगाए रखने से नुकसान होता है। मनुष्य की जाति जिन अनुभवों से गुजरी है वो उसके मांस मज्जा और फूल के हिस्से हो गया हम जो हैं आज वो हमारे सारे अतीत का परिणाम है वो हमारे खून में समाविष्ट हो गए उसे बुलाने का इस ढांसी कोई भी उपाय नहीं है तो उससे हम टूट जाएंगे हम अपना अतीत भी हैं हम है क्या वो जो अनंत काल से जला हुआ इकट्ठा हो गया है वो सब हमारे भीतर मौजूद है लेकिन उस पर आंख जलाए रखना तो भविष्य निर्गति करने में वादा बन था उससे आंख की कोई भी जरूरत नहीं है वो तो हमारे पास है वो हमारे भीतर है हम वही है और जितने हम आगे बढ़ते हैं उससे जो नहीं होता वही आगे बढ़ता है वो जो अतीत है वही वर्तमान को पार करके भविष्य में आगे बढ़ता है लेकिन अगर हमारी आंखें उलझी रहे अतीत में तो ये भी ध्यान रखें कि उसी बात को याद रखना पड़ता है जो हमारे प्राणों में दृष्टि न हो गई जो प्राणों में हो गई है उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं वस्तुतः जो अतीत है वस्तुतः जो हुआ है वो तो हमारे खून में समाविष्ट हो गया है। लेकिन जो नहीं हुआ है और हमने कल्पना करके बांध रखा है धूप अतीत के नाम पर छोप रखा है इसी को याद रखने की जरूरत पड़ती वस्तुतः अतीत हमारा हिस्सा है काल्पनिक अतीत प्रोजेक्टिव जो हमने सोच रखा है मान रखा है वो हमारी कल्पर है को अगर हम भूल जाएंगे तो वो जरूर मिल जाएगा वो जरूर ही मिल जाना चाहिए हमने अतीत के नाम पर बहुत ही कल्पित बातें हो सकती है वे न होंगे न होने का कोई कारण अतीत महापुरुषों के नाम पर भी हमने न मान ली क्या हो सकती है उसमें काव्य ज्यादा है हमारी श्रद्धा ज्यादा है सबके बहुत कम अब इसको भी एक मित्र और वो कहने लगे लिए अजीब अच्छी बातें हैं महादीर के लिए कहा जाता है पहले बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं तो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर सकता हूं कि महावीर का अभी होते थे मैं हैरान और उन्होंने जो गली थी वो ये कि मां हम जानते हैं कि मां के शरीर से खून दूध बन के निकलता है उसके स्तन से दूध बनकर निकलता है तो उन्होंने कहा देखिए आखिर मां के शरीर से सफेद दूध निकलता है ऐसे ही महावीर के शरीर में सफेद दूध बहता। है तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसी बात कह रहे हैं इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं। मां के स्तन में तो वही यंत्र है जो खून के सफेद हूं को अलग करता है और लाल हिस्सों को अलग करता है मां के शरीर भर में खून नहीं दौड़ती सफेद दूध नहीं दौड़ दौड़ बार। यंत्र है जो खून को दो हितों में तोड़ देता है सफेद पार्टिकल्स को दूध की तरह बाहर ले आता है इसके दो ही अर्थ या तो महावीर के पैर में जहां साथ में काटा और सफेद दूध निकला वहां इधन हो पैर न हो और अगर पूरे शरीर में ही सफेद दूध दौड़ता रहा हो इसका एक ही अर्थ है कि महावीर का पूरा शरीर मां के स्तर की तरह काम कर रहा हो बिल्कुल निहायत सागरपुर की बात होगी कविता तक तो बात की काव्य तक बात की कभी की ये कल्पना हो सकती है कि महावीर इतने प्रेमपूर्ण हैं कि जो उन्हें काटता है जो उन्हें काटे जो सांप उन्हें काटे और जहर के ऊपर फेंके उसके प्रति भी उनके हृदय से मां की तरह प्रेम निकलता है ये तो समझने वाली बात हो सकती और इसको कार्य का प्रतीक भी लिया जा सकता है लेकिन पैर से सबसे दूध निकल रहा हो दो ही रात में या तो पूरा शरीर स्तर की तरह काम कर रहा हो या शरीर में मवाद पड़ गई हो पूर्ण हो पूरा शरीर खड़ गया हो महावीर जैसे स्वस्थ आदमी का शरीर खराब नहीं हो लेकिन इस तरह की बातें हम सोचते होंगे महादेव के लिए कहा जाता है कि वो रास्ते से अगर निकलते हो और कांटा पड़ा हो तो कांटा उन्हें आता देखकर अगर सीधा हो तो जल्दी से उल्टा हो जाए जिससे महादेव के सारे में बांटा न लग जाए ये काव्य तो बहुत सुंदर है और काव्य तक रहे तो बड़ा प्रीति है जरूर ही महावीर जैसे चारे आदमी के पैर में कांटे को बढ़ना नहीं चाहिए लेकिन कांटा कोई फिक्र नहीं करता कांटा किसी की फिक्र नहीं करता और किसी को देखकर उल्टा नहीं हो जाए मोहम्मद के लिए कहा जाता है कि मोहम्मद तो रेकिस्तान देखे तो जहां भी जाते उनके सिर पर एक बदली हमेशा छाया बने ही नहीं की रहे की का अब तक बातचीत है हमारा प्रेम प्रगट होता है ये भी चीज है कि मोहम्मद जैसे आदमी के ऊपर बदली की छाया होनी चाहिए लेकिन कोई बदली किसी के ऊपर छाया नहीं करेगा अभी हमने देखा कि गांधी को गोली लगी तो गोली फूल नहीं गई हमारे सामने हुआ गांधी की हड्डियों को गोलियों ने उसी तरह छेद दिया जैसे किसी बुरे से बुरे आदमियों की हड्डियों को चेक दी गोलियों ने कोई दिक्कत नहीं की गांधी की हड्डियां मछली को फूल बन जाए लेकिन आने वाले भविष्य में ऐसा हो कहानी कहानियां ऐसी बड़ी जा सकती गोलियां तो मारी गई लेकिन गोलियां पूजो जीसस को सूरी से तो लटकाया गया तो जीसस मर गए लेकिन पीछे कहानियां गर ली गई तो वो मरे गई वो बुलबुद्धि हो फिर सिर्फ होकर जी कब मरे इसकी कोई पता नहीं फिर वे मरेगी गरीब मरे इसका भी कोई पता नहीं अतीत के नाम पर हमने बहुत कुछ थोपा है और वो जो थोपा है वो जरूर अगर हम हमेश्वर अतीत कर छोड़ने को विमिन हो जाए लेकिन वो विमीन हो जाना चाहिए उससे मनुष्य के संबंध में मनुष्य के स्वभाव के संबंध में सच्ची बातें स्पष्ट नहीं होती जिनसे फिक्शन और कहानियां खड़ी होती अभी ये नहीं मित्र ने सुनो मुझे कहा कि महावीर आहार तो करते हैं भोजन तो लेते हैं लेकिन व्यक्ति देखा आप नहीं जाते बिहार नहीं जाते ये सारी की सारी बातें हमको सोते हुए हैं व्यक्तियों के ऊपर भी युवों के ऊपर भी हमने इस तरह की बातें सोपी है हमने अतीत की एक कल्पना बना रखी है और उस कल्पना पर हम संबोधन की तरह अर्थी हो गई जब मैं चाहता हूं अभी से भूल जाओ तो मेरा मतलब है ये सारा सम्मोन का जाल जो हमने किसी रखा है उसे हटाओ और सबसे को देखो ताकि आग आगे कहीं के सुंदर जीवन में हो सके लेकिन उस जीवन को निर्मित करने के लिए सबसे टैक्स देखने पड़े उस जीवन को निर्मित करने के लिए उपन्यासिक कल्पनाएं और कवियों की कल्पनाओं में नहीं बढ़ जाना पड़े लेकिन हम तो सख्यों को देखने के आगे ही नहीं हैं हम तो धीरे धीरे इतने पुरान कथाओं में खो गए कि तत्वों को देखने की आदत भी जैसे हमें भूल गई अभी मैंने एक किताब पढ़ी डेनी नाम का एक पश्चिमी यात्री भारत आया उसने स्वामी शिवानंद की एक किताब पढ़ी जिस किताब में लिखा हुआ था कि ओम का पाठ करने से सब तरह की बीमारियां दूर हो जाती ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ओम के पाठ करने से दूर न हो जाती और न केवल यही ये भी देखा हुआ था कि अगर कोई चीज से परिपूर्ण रूप से ओम का बात करे तो मृत्यु पर भी विजय पा सकता है उसके बाद मृत्यु भटक नहीं सकती वो किताब हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने पढ़ी है और वही किताब अकेली नहीं है ऐसी हजारों किताबें हैं जिनमें इस तरह की बातें लिखी की लेकिन गम्मी तो ओम की खोज करने नहीं गया लेकिन वो लिंगीज जो था पढ़ते होते जब ये पता चला कि स्वामी शिवानंद सन्यासी होने पहले के पहले डॉक्टर भी रह चुके हैं तब तो उसने सोचा कि ये आदमी कुछ सख्ती की बात कह रहा हो वो दिल्ली सीधा ऋषि के पहुंचे और जाकर उसने स्वामी शिवानंद के तत्किन को जाकर कहा कि मुझे अभी स्वामी जी से मिलना है उन्होंने इतनी अद्भुत बात सीखी है कि अगर ये सच्च है तो मनुष्य जाति के जीवन में अमृत की वर्षा हो जाए फिर दवाओं की कोई जरूरत नहीं मेडिकल कॉलेज की कोई जरूरत नहीं किसी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इतना अद्भुत सूत्र उन्होंने खोच दिया है मैं एकदम उससे दर्शन करना चाहता हूं उस दर्जन का कि अभी आप नहीं मिल सकते स्वामी जी बीमार हैं और डॉक्टरों की बिंदा <laughs> उस दैनिज का क्या करते और मैं बात ही नहीं कर सकता कि स्वामी जी को बीमार पड़ा क्योंकि उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा है कि हो उनके पास शरीर की कोई बीमारी के पास नहीं है अब तो स्वामी की मर्जी चले है लेकिन अगर हम पहली तो बात हम गए ही नहीं होते क्योंकि हमने भी किसी की बुद्धि में ये बात पैदा नहीं होगी कि इस तरह की कहानियां डरना अनैतिक है इस तरह की कहानियां डरना समाज को देश को भटकाने और गरमाने के रास्ते किसी को ख्याा नहीं होगा और अगर हमने से कोई दया होता और स्वामी जी बीमार बिग जाते तो हमारा भक्त हृदय कहता कि स्वामी जी लीला दिखा रहे हैं वो कहीं बीमार पड़ से वो भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं जो भक्त श्रद्धावान होगा वो जानता है कि स्वामी जी कभी बीमार नहीं पड़ सकते जो नास्तिक है उनको दिखाई पड़ेगा कि बीमार पड़ जाए स्वामी कभी बीमार पड़ते वो तो डेनिक तो बहुत परेशान हुआ हो उसने सेक्रेटरी को कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकता उसने सेक्रेटरी बोला कि माने या न माने उसने तो कहा उन्होंने लिखा क्यों किताब में उस सेक्रेटरी का जिन्होंने आत्मा के लिए लिखा हो आत्मा कभी न बीमार पड़ती है और न कभी मरती ये शरीर तो श्रमंगू रहेगा तो मरेगा लेकिन आत्मा बीमारी नहीं पड़ती तो ओम का पाठ करो या ना करो ओम का ना पाठ करो तो आत्मा की मर जाएगी और आत्मा अगर नहीं मरती तो ओम का जो पाठ नहीं करते उनकी मर जाएगी तो आत्मा के संबंध में अगर ये लिखा गया तब तुम तो लिखना बिल्कुल फिजूर है क्योंकि चाहे पाठ करो चाहे ना करो मरने वाली नहीं अगर नहीं मरने वाली और वो बीमारी नहीं पड़ती तो उसके स्वस्थ रखने का कोई सवाल नहीं लिखा तो ये शरीर के लिए ही गया है लेकिन हमारी बुद्धि तथ्यों में सोचने वाली नहीं वो जो फैक्ट थे जीवन के जो तथ्य हैं, उनमें सोचने वाली नहीं हम सोचते हैं कल्पनाओं और कल्पनाओं में सोचने के कारण ही इस देश में विज्ञान का साइंस का जन्म नहीं हो और मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब तक इस देश में एक वैज्ञानिक बुद्धि का एक साइंटिफिक माइंड का जन्म नहीं होता तब तक इस देश के आगे में सूर्योदय भी नहीं हो सकता आज हम विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विज्ञान की शिक्षा काफी नहीं है वैज्ञानिक चित्त पैदा होना चाहिए वैज्ञानिक चित्त न हो और अकेले विज्ञान की शिक्षा दी जाए तो ज्ञान तो पैदा हो जाता है साइंटिस्ट पैदा नहीं हो और वही हो रहा है हमारे पास डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं एमएससी है बीएससी है, है, है लेकिन उनमें वैज्ञानिक कोई नहीं वे केवल छोटों की तरह शीघ्र खड़े हो गए मैं अभी कलकत्ते में एक डॉक्टर के घर में मेहमान था वो डॉक्टर तो एफआर किए थे पश्चिम में शिक्षा लिए सांज को मुझे अपनी गाड़ी में बिखा के वो मीटिंग में ले जाने को थे कि तो उनकी लड़की को छींक आ वो एफआर किए डॉक्टर मुझसे बोला है दो मिनट होगी मैंने उससे कहा पागल हो गए तो हो तुम तो डॉक्टर हो तुमको भरी भांति जानते हो कि छींक कैसे आती है और तुम्हारी लड़की के छीट के आने से मेरे रुक का कोई चीन काल में संबंध नहीं तुम डॉक्टर होकर ऐसी बात करते हो तो मुझे हैरानी में डालना है तुम पश्चिम से पार्टी एयर के आए हो तुमने उच्च उच्च शिक्षा पाई है कलकत्ते में बड़े से बड़े पिजिशियन समझे जाते हो और छीट के संबंध में तुम एकदम ग्रामीण लोन का व्यवहार कर रहे हो तुम ये क्या कह रहे हैं उस डॉक्टर ने कहा मैं बड़ी बात जानता हूं कि चीज क्यों आती है वो तो सब ठीक है लेकिन डोनेट रुक जाने में हर्ज क्या है तो ये टेक्नीशियन बोल रहा है सही नहीं बोल रहा मैंने उनसे कहा हर्ज तुम्हें हर्ज नहीं दिखाई पड़ता हर्ज बहुत बड़ा है अगर मैं डोनेट तुम्हारे पास रुकता हूं तो इस मुल्क में बुद्धि कभी ज्यादा नहीं होती हर्ज तो बहुत बड़ा है हर उसको तो बहुत भारी एक दूसरे नगर में एक, एक इंजीनियर मित्र ने बड़ा मकान बनाया बहुत सुंदर मकान बनाया क्योंकि बड़े इंजीनियर हैं खुद अपना मकान बनाया तो उस नगर में उनसे अच्छा मकान नहीं तो वो मुझे अपने मकान का उद्घाटन करने के लिए दे मैं जब उनके मकान का पीटा काटने लगा तो देखा कि मकान के सामने दरवाजे पर एक काली हंडी नसी हुई हंडी के ऊपर बाल रखते हुए और हंडी पर आदमी का चेहरा बना हमने भी खाइली क्या है वो करने लगे कि मकान को मकानों को नजर रखना चाहिए मकानों को नजर नजरें रखी इंजीनियरों के दिमागों में भी टेग्निशियन तो पैदा तो हो गए लेकिन वैज्ञानिक पैदा नहीं वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं होती जब तक हम शब्दों में सोचने की हिम्मत पैदा न करें जब तक हम कल्पनाओं में खोए रहे तब तक विज्ञान पैदा नहीं होता विज्ञान तो एक एक तथ्य को करता है देखता है प्रयोग करता है ऑब्जर्व करता है निरीक्षण करता है तर्क की कटौती पर प्रयोग की कटौती पर प्रयोगशाला में और जब सब तरह से वो तथ्य सारी परीक्षा के अग्नि से गुजर से बाहर निकल आता है तब स्वीकार करता है लेकिन हमने ऐसी बातें स्वीकार कर रखी जो किन्हीं कटौतियों पर कभी नहीं रखी गई और किन्हीं अग्नि परीक्षाओं से कभी नहीं निकली और उन सबके लंबे बोर्ड को मन पर दिखाए अगर हम बैठे गए तो भविष्य में भी बैठे से हम विज्ञान पैदा कर सकेंगे कि नहीं पैदा कर सकेंगे और ज्ञान रहे अगर विज्ञान पैदा नहीं हुआ तो देश न तो समृद्ध हो सकता है न देश स्वतंत्र हो सकता है न देश भक्तिशाली हो सकता है और न देश अंधविश्वासों के जाल और दिन से कभी मुक्त हो सकता है इस जान के आपको हैरानी होगी अगर इस देश की पूरी कथा को उठाकर देखा जाए तो यह आपको पता चलेगा कि इस देश के बार बार हार जाने का कारण न तो आपस की फूट थी तो जितनी आपस की फूट इस देश में उतनी सारी दुनिया में सब जगह न कमजोरी थी क्योंकि कमजोरी का कोई कारण नहीं ये देश इतनी बड़ी जनसंख्या का देश और दुश्मन कितनी ही ताकत लेके आया हो इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने उसकी ताकत ज्यादा कभी भी नहीं होगी लेकिन हार जाने का कारण हार जाने का कारण ये था कि जो भी दुश्मन इस मुल्क पर आया वो हमसे विज्ञान में ज्यादा विकसित था हम उससे विज्ञान में हमेशा विकसित थे जब में सिकंदर आया तो सिकंदर के सैनिक घोड़ों पर सवार थे और कौरु पौर के सैनिक हाथियों पर सवार हाथी थे हाथी अवैज्ञानिक के युद्ध के मैदान थे हाथी बरात में शादी विवाह में बहुत अच्छा युद्ध के मैदान पर एकदम ही अवैज्ञानिक हाथी को लेकर युद्ध नहीं जीते जा सकते घोड़ा ज्यादा तेज कम जगह घेरने वाला जल्दी से गति करने वाला ज्यादा छड़ांग लगाने वाला घोड़े पर लड़ने वाला सिकंदर और हाथी पर बैठे हुए बौरस के सैनिकों में जो टक्कर हुई वो किसी सिकंदर से कमजोर नहीं है लेकिन जो टेक्नोलॉजी का वो उपयोग कर रहा है वो अविश्चित रूप बिखड़ी हुई जब बाबर हिन्दुस्तान में आया तो बाबर के पास बौद्ध सैनिक नहीं थे लेकिन बाबर के पास बारूद थी विकसित बारूद थी और हमारे सैनिकों के पास बारूद नहीं थी फिर मार खा लेनी पड़ी जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के पास हमसे कोई ज्यादा ताकत नहीं थी लेकिन अंग्रेजों के पास विकसित तोपे थे और हमारे पास पुराने धर्म की बंदी थे तो आज भी वही भारत हम सारे जगत में आज भी विज्ञान की दृष्टि से सबसे पीछे खड़े हैं विज्ञान विकसित नहीं होता तो ना तो देश समृद्ध होता न शक्तिशाली होगा और विज्ञान को कौन विकसित नहीं होने दे रहा है विज्ञान को विकसित नहीं होने दे रहा है वो चित्त जो कल्पनाओं में सोचता है तथ्यों में नहीं हमें हमारे अतीत की सारी कल्पनाओं को मिटा देना पहुंच जानना है और अतीत के जो तत्व हैं उनको याद रखने की जरूरत नहीं वो हमारे पूर्ण हड्डी हो गए हम वही हैं हमारा पूरा अतीत हम नहीं हम उसे अपने भीतर संयोग उसे याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं आपको दिन भर याद रखना पड़ता है कि आप अपने बाप के बेटे तो सुबह शाम में किसी तक आपको में पड़ता है कि मैं अपने ही बाप का बेटा हूं और अगर आप दोहराते होंगे तो पास पड़ोस के लोगों को सक हो जाएगा कि बेटा अपने बाप का नहीं हो जो अपने ही बाप का बेटा है मां खत्म हो गई इसे दोहराने की ओर याद रखने की ओर खाने की जरूरत नहीं इसकी तख्तियां लटकाने की वो बड़े बड़े झाड़ू बनाने की जरूरत नहीं कि मैं अपने बाप का बेटा हूं और भूल के अगर आपने बनाई तो लोगों को सक हो जाए आप अपने बाप के पास बेटे हैं आपका होना आपके बाप आपके भीतर प्रदेश या आपके भीतर मौजूद उन्हें याद रखने की और दुर्गा से गुण की जरूरत नहीं, थे नहीं, थे नहीं, थे। नहीं, थे नहीं थे। वे जी आप में मौजूद हो गए आपका सारा अतीत आप में मौजूद है आप आएंगे कहां से? इसलिए जब मैं ये कहता हूं अतीत को भूल जाओ तो मेरा कोई मतलब नहीं है कि तो उसके कागजो तलवार से तुम अलग हो जाओ अलग तो हो नहीं सकते उससे तो सारा प्राण जुड़ा हुआ है लेकिन उसी का दिलरात रतन उसी पर दिनराज कि लगा रहना खतरनाक और जी जिस जिंदगियों पर लगा है वो अतीत के सपने में अतीत की कल्पनाएं और अतीत पर निर्माण की तीन कल्पनाओं का जाल सोच दिया है अब उसी को बैठे हुए बैठे सोच रहे उसी के सपने देख रहे सिर्फ कौन भविष्य का निर्माण करे? और जो लोग कहते हैं कि अतीत प्रेरणा का स्रोत है वे गलत कहते हैं अतीत सिर्फ झूलों से बचने का उपाय हो सकता है प्रेरणा का स्रोत नहीं अतीत में जो भूले हुए हैं वो फिर न हो जाएं। अतीत में जहां हम भटके हैं हम फिर भटक जाए इतना जानना चाहती है अतीत प्रेरणा का स्रोत नहीं है। प्रेरणा का स्रोत तो सदा भविष्य थी वे आदर्श जो कभी पूरे नहीं हुए एक मित्र ने और पूछा है उन्होंने पूछा है कि अतीत में कुछ स्वाणी क्षण हुए उनको तो याद रखना चाहिए इन्हें याद रखने की इतना आग्रह हमारे मन में जो है वो ये बताता है कि अब हम शायद वैसे स्वर्णिंग स्टन पैदा करने में असमर्थ होंगे असल में अगर हम विकासमान हों तो हम रोज बीते कल से श्रेष्ठ दिन पैदा करेंगे और बीता कल अपने आप हाँ भूलता चला जाए बीते कल को याद तभी रखना पड़ता है जब हम आगे उस श्रेष्ठ को पैदा करना बंद कर देंगे अगर हम हर रोज नए तो को श्रेष्ठ को जन्म दे रहे हो तो अतीत में जो श्रेष्ठ था उसको याद रखना अनावश्यक हो जाए उसको याद रखना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि हमारी सृजन की हमारे क्रिएशन की क्षमता की हो गई अब हम कुछ नया पैदा नहीं कर सकते इसलिए अतीत को याद रख रहे और फिर किन स्वर्णिम क्षणों की बात कर रहे हैं कौन से स्वर्णिम क्षण हो गए है? जो भी हो गया है उस श्रेष्ठ हो सकता है जो भी हो गया है उस पर रुक नहीं जाना है उस श्रेष्ठ को जन्म देना उसे अगर याद भी रखना है तो सिर्फ इसलिए कि उस श्रेष्ठ को जन्म देकर उसे बुराया जा सके उसे याद इसीलिए रखना है कि उसे हम मन का केंद्र बना लें प्रतिभा का केंद्र बना लें उस पर अटक जाएं और उससे श्रेष्ठ का जन्म हो निश्चित मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पांच हजार वर्षो में भारत में कुछ भी नहीं हुआ बहुत कुछ हुआ लेकिन जो हुआ वो उसके मुकाबले में कि जो हो सकता था ना कुछ और अगर उस पर हम रुकते हैं तो जो हो सकता है वो नहीं हो सके आप ध्यान दें थोड़ा सा अमेरिका की कुल सभ्यता की उम्र तीन को तो वर्तें 300 वर्ष जिस समाज की सभ्यता की उम्र है वो समाज आज दुनिया में पहली दशम सबसे ज्यादा समृद्ध समाज कैसे हो गए और 300 वर्ष के बच्चे के सामने हम 10,000 वर्ष पुरानी संस्कृति के लोग आज भिष्टा का पात्र लिए हुए खड़े शर्म भी मालूम नहीं होते कोई संकोच भी नहीं मालूम पा कोई सोचता भी नहीं कि 300 वर्ष जिनकी उम्र है सभ्यता जी उनके सामने 10,000 वर्ष पुराने कौन भीख मांगे ये मर जाने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए 10,000 वर्षों वर्षो से तुम क्या कर रहे हो 10,000 वर्षों में तुम गेहूं भी पता नहीं कर पाए अपने 10,000 वर्षों में तुम अकाल को रोक नहीं पाए दस हजार में तुम दवाएं भी बना पाए दस हजार में तुमने पृथ्वी पर क्या किया है कि तीन वर्ष कि कौम के सामने तुमने तो भीष मांगनी की खड़ा होना और हर चीज के लिए मोहताज आजादी के बाद पिछले बीस वर्षों में अगर हमने किसी एक चीज में बहुत सफलता पाई है तो वो जागतिक रूप से भीष मांगने हम इस वक्त यूनिवर्सल बैगर जागतिक भिखारी सारी दुनिया में भीड़ मांग रहे हैं और फिर भी नहीं सोचते कि यह भीज मांगने की भी स्थिति कैसे पैदा हो गई ये आसमान से नहीं आ गई मैं एक किताब पढ़ रहा था कौन के सरलिंग एक जर्मन विचारक भारत आया वो भारत के बाबू उसने एक किताब लिखी उस किताब में भारत के संस्मरण लिखी एक संस्मरण पर मैं एकदम ठहर गया और गया मुझे लगा कि कोई छापे की भूल हो गई लेकिन फिर मुझे चढ़ाया किताब भारत में नहीं छपी किताब जर्मनी में छपी तो छापेखाने की भूल तो हो नहीं सकती छापेखाने की भूल इधर भारत में होती यहां तो हर किताब के ऊपर पहले दो पन्ने तीन पन्ने होते भूल कुधार कुछ भी पत्र और अगर गौर से तो उन तीन पत्र पत्रों को पढ़े तो इतने भी भूले में नहीं अब उनके लिए और अलग पत्र लगाना पड़े तो किताब तो जर्मनी में छपी है इसलिए भूल नहीं हो सकती फिर मैंने गौर से पढ़ा तो लगा कि मुझसे ही भूल हो रही उसने एक बात के लिखा था जिसके कारण मुझे अभी न मालूम हुई उसने एक बात के लिखा था इंडिया इज अ रिच कंट्री वे पुअर पीपल लिव। भारत एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं मैंने समझा कि जरूर कहीं कोई भूल हो गई क्योंकि अगर देश अमीर है तो गरीब लोग कैसे रहेंगे और अगर गरीब लोग रहते हैं तो देश को अमीर कहने की क्या जरूरत लेकिन फिर समझ में आया कि वो मजाक कर रहा है वो ये कह रहा है कि देश को अमीर होने की पूरी संभावनाएं दी गई है लेकिन रहने वाले मंदबुद्धि बुद्धि हैं वो गरीबी बने अमेरिका में भी तीन सौ वर्ष पहले लोग रहते थे हजारों वर्षों से लोग रहते थे ये जो पश्चिम के यूरोप के लोग अमेरिका जाके बसे इनके पहले अमरीका में आदिवासी रहते थे हजारों सालों से लेकिन वे हमेशा गरीब थे देश यही था जमीन यही थी साधन यही थे लेकिन जो रहने वाले थे अवैज्ञानिक बुद्धि के लोग थे वे हजारों साल से अमेरिका में जहां आप सोना उम्री जमीन, वही मेरे भूखे मर रहे थे ये दूसरे लोग को मां इतने इतनी समृद्धि पैदा कर दी कि पृथ्वी पर इससे पहले कभी भी नहीं हुई भारत भी गरीब है भारत के रहने वालों की गूलतियों गलतियों के कारण भारत भी सोना उबड़ सकता है भारत भी इतना संपन्न हो सकता है जिसकी कल्पना कभी मुश्किल है लेकिन होगा नहीं क्योंकि भारत की बुद्धि विपन्नता का रास्ता खोजती है भारत की बुद्धि वैज्ञानिक नहीं अवैज्ञानिक होने में रस लेती है अगर भारत के वैज्ञानिक होने की बात समझाओ तो समझ में नहीं आएगी उससे का उससे कहो चरखा काटो तकलीफ चलाओ उसके बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात वो एकदम चरखा तकली में बैठ जाएगा पूरा मुल्क लेकिन चरखा तकलीफ में से कोई मुल्क संपन्न नहीं हो सकता तो ये गरीब रहने के ढंग है गरीब बने रहने की तरकीबें हैं इन तरकीबों से इन अवैज्ञानिक व्यवस्थाओं से कभी तो इसकी आत्मा जगमगा नहीं करती लेकिन हमारे सोचने का जो पैटर्न जो हमारे सोचने का ढांचा है वो हमें इन बातों की तरफ बड़ी जल्दी ले जाता है। ठीक दिशा में ले जाने में हमें बाधा देता है इन दो तीन सूत्रों को ध्यान में लेना चाहिए पहली बात अतीत की कल्पनाओं में खोने से प्रेरणा नहीं मिलेगी प्रेरणा मिलेगी मनुष्य के वर्तमान को देखकर और मनुष्य का भविष्य कैसा सुंदर बनाया जा सकता है इस वर्तमान से कितना सौंदर्य कितनी सम्पन्नता कितनी शक्ति निकल सकती है उसको ध्यान में रखकर अतीत के ढांचों को बार बार दोहराने से नहीं देश विकसित होगा को के बैल की तरह घूमने लगेगा इस चक्कर में देश विकसित होगा नए नए प्रयोग करने में नई हिम्मत दिखाने से जो कभी नहीं हुआ उसे करने की चेक्षा जो आदर्श कभी भी प्रयोग नहीं किए गए उन आदर्शों पर प्रयोग करने से हो सकता है भूल चूक हो लेकिन मेरा मानना है जो कौन भूल चूक करना बंद कर देती वो विकास करना भी बंद कर देती भूल चूक करने की हिम्मत विकासशील मनुष्यता का लक्षण भूल चूक करने का मतलब यह है कि हम अभी प्रयोग करते हैं भूल चूक होगी सुधार लेंगे लेकिन भूल चूक के डर से कुछ कौमे हैं जिसे हम हम प्रयोग ही नहीं करते हम कहते हैं जो होता रहा है वही होने दो कम से कम तो वो परिचित है पहचाना हुआ है नए में कहीं तो भूलना हो जाए लेकिन भूल से अगर इतने डरेंगे तब तो नया कभी पैदा नहीं हो सकता नया पैदा होता है भूल करने की हिम्मत एक बार जरूर निश्चित है कि तो एक ही भूल बार बार नहीं करनी चाहिए लेकिन हर बार अगर नई भूल की जा सके तो बड़ा स्वभाग तो क्योंकि तो हर बार नई भूल करने वाली जितना रोज नए रास्तों को बच्चे होती है नए मार्गों को खोजती और आगे बढ़ती लेकिन हम सुरक्षा प्रेम हो गए सुरक्षा इसी में है कि जिस रास्ते पर हमारे पिता चले थे और उनके पिता चले थे उसी पर हम चलते रहे सुरक्षा इसी में है कि जो हमारे पुराने ऋषि ने दोहराया वही हम दोहराते रहे सुरक्षा इसी में कि नया कुछ भी मत करो क्योंकि नया करने से डर लगता है कि कहीं रास्ता ना बनक जाए नया करने से डर लगता है क्योंकि नए पर जाने का मतलब ही यह है कि वहां बने बनाए रास्ते नहीं हैं वहां रेडीमेड रास्ते नहीं हैं नए का मतलब ही है वहां रास्ता भी बनाना पड़ेगा पुराने के रास्ते बने हुए सब अतीत के मुर्दे उन रास्तों को चलते चुके हैं उनके पैरों ने उन रास्तों को बिल्कुल सख्त मजबूत बना दिया अब उन्हीं पर चलते रहो लेकिन बीज पर चलने वाले समाज अपने हाथ से सब तरह के दुर्बिन सब तरह की दैन्यता और सब तरह के दुर्भाग्य को निमंत्रण देने का सिर्फ तिर जीवन एक बोझ हो जाता है नए की बोझ जहां मन वहां जीवन एक बोझ हो गया है वहां जीवन को खींचना है किसी तरह इसीलिए भारत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई पड़ती भारत के प्राणों में कोई आनंद नहीं दिखाई पड़ता भारत के जीवन में कोई उत्फुलता नहीं दिखाई पड़ती बल्कि जिनके जीवन में दिखाई पड़ती है हम कहते हैं वो सारे के सारे लोग भौतिकवादी हम बड़े गंभीर अध्यात्मवादी लोग हमें सीरियसनेस की एक भारी बीमारी पकड़ी हुई है हमें कोई इस देश का कोई साधु और सन्यासी हंसता हुआ नहीं मिलेगा अगर मिल जाए हंसता हुआ हमें तो हमें होगा कि साधु नहीं क्योंकि साधु को तो गुरु गंभीर होना चाहिए उसे तो ऐसा होना चाहिए जैसे जीते जी मर गया हो उसे तो ऐसा होना चाहिए कि उसके चेहरे पर कोई जीवन का लक्षण न दिखाई पड़े तभी हम कहेंगे कि विराग को उपलब्धि हुआ कि जीवन में अब सब समाप्त हो गया मरे हुए आदमी को हम विराग यार में जीवन की उत्फुल्लता जीवन का आनंद और जीवन की चरणें और जीवन के फूलों का हमारे मन में कोई आदर कोई सम्मान नहीं रह ये क्यों इसका कारण है पीछे कुछ ये जो इतनी सीरियस सीरियसनेस की इतनी गंभीर और इतनी उदासी की हवा छा गई है उसका कारण यह कि हमारे प्राण ने इस मुल्क के प्राण में एडवेंचर दुस्साहस खो दिया और दुस्साहस एक ही है एडवेंचर एक ही है एक बंदी हुई ढीकों पर न चलना नए रास्ते खोजना नए मार्ग खोजना नए प्रयोग करने नए का जो आकर्षण है वही एडवेंचर है वही अभियान है वही विस्तार लेकिन हम हम नए धरम ने सारा संबंध तोड़ दिया हम कहते हैं पुराने ढेरे में भूमते नगर नहीं थी परिभ्रमण पुराने घेरे में हम कर रहे हैं जैसे हम मंदिरों में चक्कर लगा रहे हैं परिभ्रमण कर रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं वो मंदिरों में ही नहीं कर रहे हैं हम जीवन के मंदिर में भी परिभ्रमण कर रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं हमारी गति सीधी रेखा में नहीं है गोल चक्रों में गो गोल चक्रों की गति उदास कर देंगी गोल्डम पैदा कर देगी ऊप पैदा कर देंगी क्योंकि वही चक्कर वही चक्कर वही चक्कर जीवन सब परिचित और परिचित में घूमता रहे तो घबराने वाला हो जाने वाला है ऊंच पैदा हो जाएगी ऊप पैदा हो गई है ये ऊप हमारे सारे छाव पर फाइल में दिखाई पड़ते किसी भी आदमी की आत्मा को थोड़ा सा खोलो और वहां से ऊंट गोल्डन के बाद कुछ फिर निकले वहां से एकदम बेचेरी निकले और एक आह निकलेगी कि जिंदगी बोझ जिंदगी एक बर्डन जिंदगी को किसी तरह खींच लेना लेकिन जिंदगी एक आनंद नहीं है नए की खोज से जीवन बनता है आनंद नए के खोज से चुनौती पैदा होती है चैलेंज पैदा होता है और प्राणों में कोई भी शक्तियां जाति जिस देश को जवान रहना हो एक मित्र ने पूछा है कि आपने कल कहा कि समाज बुरा हो गया है। इस समाज को जवान करने के लिए जीवन प्राप्त क्या है कौन दवा है जिस समाज जवान हो सके मैं आपसे कहना चाहता हूं नए का आकर्षण नए की चुनौती नए के निर्माण की कामना दुस्साहस भूल करने का नए रास्तों पर जाने का इस समाज को जवानी दे सकता है जवानी का मतलब ही नए का आकर्षण नए का मौसम पुराने का पुराने से बचने का पुराने को हटाने का एक यात्री चाकू मिले उन्नीस में अमेरिका गया वो जाकर उसने अमेरिका में देखा तो हैरान रह गए। वो यूरोप से गया था अमेरिका को देख के वो दंग रह गए। अमेरिका तो एकदम नया हो रहा था सब नया हो रहा था मकान नए बन रहे थे सड़कें नहीं हो रही थी कारखाने नए खुल रहे थे उसने जहाज बनाने वाले कारखाने को गौर से निरीक्षण किया उसने उस जहाज बनाने वाले कारखाने के मालिक को कहा कि तुम जो जहाज बना रहे हो ये जहाज दस साल से ज्यादा नहीं चलेगा हम यूरोप में जो जहाज बनाते हैं विशेषकर जर्मनी में वो सौ साल चल सकता है मजबूत बनाते हैं तुम्हारे पास हमसे अच्छी मशीने हैं हमसे ज्यादा कुसम कारीगर है हमसे ज्यादा अच्छा लोहा है फिर तुम इतना कमजोर जहाज क्यों बना रहे हो जो दस साल चले उस मालिक ने कहा से शायद आपको पता नहीं दस साल दस साल भी कौन चलने देगा इसको दस साल में मोहरत से जहाज बना लें सौ साल का तो सवाल ही नहीं है दस साल में मोहरत से जहाज बना लेंगे औरत फेंक देंगे? तो सौ चलाएगा कौन? दस साल तक हम रुकेंगे थोड़ी दस साल तक हम और ने जहाज बना लेंगे तो आप मेरे ने लौट के लिखा कि मैं एक नए मुल्क को पैदा होते देखकर आया हूं एक जवान मुल्क को जो ये सोचता है कि दस्तार इतना लंबा वक्त है कि एक ही जहाज में दस साल चलने को राजी कौन होगा हम दस साल में नया जहाज जार बना लेंगे इसको उठाकर फेंकते हैं आज अमेरिका के बाजार में जैसा हम अपने बाजार में पूछते हैं कि चीज कितनी देर टिकेंगी टिकाऊपन क्या है स्टेबिलिटी क्या है अमरीका में कोई नहीं पूछता ये चीज टिकेगी कितनी देर स्टेबिलिटी के लिए कोई पूछते ही नहीं एक नया शब्द अमरीका के बाजार में को पड़ता है वो एक्सचेंजेबिलिटी ये चीज बदली कितनी देर में जा सकती है एक आदमी फाउंडेशन खरीद रहा तो वो ये पूछता है कि अगर मैं दो महीने बाद इसको बदल के नया फाउंडेशन देना चाहूंगा तो कितने पैसे में अदल बदल हो जाएगी एक्सटेंजिबिलिटी क्या है इसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं पूछता क्योंकि दो महीने में नया फाउंडेशन बन जाने वाला है को रखेगा कौन हर छह महीने में कार का नया मॉडल आ जाएगा पुरानी कार को रखेगा कौन जीवन रोज नए की तलाश में रोज नए के निर्माण में कितना आक्रोहों के संलग्न है उतनी जीवन में एक उत्फुल्लता है जीवन में एक आनंद जीवन में एक दर्श परमात्मा भी अगर कहीं है, तो रोज नए का निर्माण करता है पुराने को रोज मिटाता है इसलिए अब तक परमात्मा ऊब नहीं गया नहीं तो कब कब का अपने आत्महत्या कर ली अभी तक घबरा गया होता अगर रामचंद्र जी रामचंद्र जी कोई हर साल पैदा करता तो अभी तक बहुत घबराहट हो गई होती है और होती रहती जमीन पर और सीता चोरी जाती रहती है और वापस छीन जाती रहती तो भगवान ने आत्महत्या कर ली भगवान राम को एक बार पैदा करता फिर दोबारा नाम ही नहीं देता हूं एक बार महावीर को पैदा करता फिर दोबारा उस तरह का आदमी पैदा नहीं पाता भगवान एक बार जिसे पैदा करता दोबारा रिपीट नहीं करता बुंदुक नहीं करता एक एक आदमी नया और था सब नया और भगवान दुनिया में सबसे बड़ा एडवेंचर और इसलिए भगवान दुनिया में सबसे ज्यादा जवान भगवान कभी बूढ़ा नहीं हो भगवान की तो बूढ़े होने की कल्पना नहीं हो सकती क्योंकि भगवान रोज नए के लिए आतुश है पुराने को दोहराता ही नहीं जो एक बार हो गया हो गया वो फेंक दिया गया कबाब खाने में मैं सृजन के जगत में रोज नया होगा जा कभी आपने ये सोचा भगवान बहुत देर रहे पुराने को मिटाने बूढ़ों को विदा कर देता है छोटे बच्चों को जन्म देता है अगर हमसे पूछे वो भारतीयों से तो हम कहेंगे क्या पागलपन? जब बार बार आदमी पैदा करना तो बूढ़ों को जिंदा रखो बच्चों को पैदा करने की क्या जरूरत बने बनाए को मिटाते हो गैर बने को बनाते हो बना बनाया अच्छा था भला था पहचाना हुआ था चोरी नहीं करता था दूध नहीं पीता था चाय नहीं पीता था ये बच्चा खतरनाक पता नहीं क्या करे ये भटक सकता है वो जो हमारा बूढ़ा था वो तो निश्चित था वो तो पहचाना जाने माने रास्ते पर चलता था सत्तर साल तक हमने जांच परख कर ली थी उसको बचाओ उसको तो बचाते नहीं उसको तो विदा करते हो और इस छोटे बच्चे को पता करते हो जो हिंदी हो जाए बीटिल हो जाए बीटीएक हो जाए क्या हो जाए कुछ पता नहीं खतरा क्यों बोल लेते हो परिचित जाने माने लोगों को बचाओ अनजानी आत्माओं को क्यों देश हो जाती लेकिन भगवान नहीं वो बूढ़ों को कहता है कि विदा हो जाओ रास्ता खाली करो नया आ रहा है वो पुराने परचित पत्वों को गिरा देता नए कमजोर कौनों को उगा कृतिपल ये कार्य चल रहा है सृजन इसलिए नया है इसलिए इसीलिए वहां पैदानी हो गई होगी लेकिन हमने भारत में उल्टी प्रक्रिया पकड़ी हम भगवान से उल्टे चल रहे हैं हालांकि हम भगवान की बातें बहुत करते हैं। लेकिन हम भगवान को उल्टे चलते हैं हम पुराने के आग्रही हैं और भगवान नए का हम पीछे की तरफ देखते हैं भगवान आगे की तरफ हम बूढ़े को पकड़ते हैं भगवान बच्चे को हम कहते हैं सूखे पत्तों को संभाल कर रखो तो भगवान सूखे पत्तों का हवाओं में उड़ा देते और नए कौपड़ों को जन्म दे जीवन की सृजन की जो प्रक्रिया है वो नए का अवतरण और हम हम पुराने का कुल लुप्ति पर ठहरे हुए वो जो मैं कल आपको कहा हूं वो इसलिए नहीं कि अतीत से मेरा कोई विरोध इसलिए भी नहीं कि मैं कोई अतीत का दुश्मन इसलिए भी नहीं कि मैं चाहता हूं कि अतीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाए सारी जड़े काटी लें वो इसलिए कि मैं भविष्य का प्रेमी हूं और मैं मानता हूं कि अतीत भी वर्तमान से गुजर के भविष्य हो रहा है प्रतिपल सारा अतीत हम में समाहित और हम प्रतिपल भविष्य में जा रहे हैं और अगर हम भविष्य में जाना बंद करते हैं तो तो हम अतीत की जो यात्रा चल रही है उसमें बाधा डालते हैं वो जो गंगा गंगोत्री से निकलती है वही गंगा को जाके गिरती है सागर में वो जो अतीत पीछे छूट गया गंगोत्री में वो जो गंगा निकली है गंगोत्री से वही तो भागती हुई जाती है सागर तक लेकिन गंगा कहे कि मैं तो गंगोत्री की तरफ ही आंखें शिकाय रुकी रहूंगी मैं गंगोत्री को कैसे भूलूं? तो फिर साधन नहीं आएगा। गंगा गंगोत्री पर है और ठहरी हुई गंगा गंदगी की गंगा हो जाए तो वैसी गंगा है तो जीवन की स्वच्छता की गंगा जहां भी ठहराव है वहां गंदगी जहां भी ठहराव है वहां सराम जहां भी ठहराव है वहां जीवन मर जाता है और लागें होती है हो ठहराव के विरोध में ठहराव और गति के पक्ष में कह रहा हूं अतीत के विरोध में इसलिए कह रहा हूं कि अतीत की पकड़ हमसे छूट जाए अतीत का मैं विरोधी नहीं हूं हमारी जो पकड़ है अतीत पर हमारी जो क्लिंगिंग है वो छूट जाए और मन मुक्त हो जाए भविष्य की तरफ देखने में और नए को स्वीकार करने में और अंकार जो नए यात्रा शुरू हो सके तो भारत के पास कितनी क्षमता है कितनी क्षमती है इसकी गंगा अगर एक बार बह जाए तो शायद जगत में कोई देश हमारे साथ खड़े होने में असमर्थ हो जाए कभी कभी ऐसा होता है अभिशाप भी सौभाग्य बन जाते है कभी ऐसा होता है कि एक किसान अपने खेत में बीज नहीं डालता, पड़ोस के किसान अपने खेत में बीज डालते हैं उनकी फसलें हर साल आती हैं और एक किसान 10-20 साल तक अपनी जमीन को बंजर छोड़ रहे फिर अचानक 20 साल बाद वो 20 साल तो फिर पड़ोस के खेत उस बंजर खेत का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि 20 साल में बहुत ऊर्जा बहुत सख्ती संग्री पा फिर 20 साल बाद जो फसल आएगी वो बाद बाकी और होगी उस फसल का मुकाबला बीच से खेत नहीं कर सकते भारत का मस्तिष्क भारत की जीनियत भारत जो प्रतिभा है वो कोई हजारों साल से बढ़ने पड़ी है हमने उससे कुछ भी क्रिया विशिव नहीं किया ये दुर्भाग्य है लेकिन ये स्वभाव भी बन सकता है अगर हम आज भविष्य के बीच बोना शुरू करें तो कोई नहीं कह सकता कि इतने दिनों तक जो प्रतिभा अवधि पड़ी हो वो अगर मुक्त हो जाए तो शायद पृथ्वी पर उसके समक्ष खड़े होने में किसी की सामर्थ्य न हो दूसरे खेत जो पैदावार करते रहे पीछे पहुंचाएं ये हो सकता है लेकिन ये आसमान से नहीं हो जाएगा, ये अपने आप नहीं हो जाएगा, इसमें हमें सहभागी होना पड़ेगा एक मित्र ने पूछा है कि जो हो रहा है वो तो अपने आप हो रहा है हमें कुछ करने की क्या जरूरत भाग्यवादी सदा इसी भाषा में सोचते हैं तो ये तो सोचते हैं जो हो रहा है वो है हमें करने की क्या जरूरत जरूर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी कुछ होता रहेगा होना नहीं रुक जाएगा लेकिन वो होना कभी भी वो नहीं होगा जो होना चाहिए वो होना सिर्फ इतिहास का अनिश्चित अनिर्णी अनिर्दिष्टित प्रवाह होगा और करोड़ों घटना मिलकर जो कर देंगे वो होता रहेगा लेकिन वो कभी स्वर्ग बनाने वाला नहीं होगा उससे नर्स निर्मित हो सकता है वो ऐसा ही होगा जब इंदौर के रास्तों पर हम आज कहते कि 24 घंटे के लिए सब स्वतंत्रता है अब कोई निर्देशन नहीं अब कोई चौरस से पुलिस पाला नहीं होगा अब बाएं दाएं चलने के कोई नियम नहीं होंगे अब जिसको जहां जाना हो और जिस तरह जाना हो वो 24 घंटे जा सकता है तो भी लोग जाएंगे तो भी कुछ लोग पहुंच जाएंगे लेकिन जो पागलपन पैदा हो जाएगा रास्तों को और जो दुर्घटनाएं हो जाएंगी पहुंचेंगे कम लोग जहां निकले से पहुंचने को वहां तो मुश्किल से पहुंच पाएंगे कहीं और पहुंच जाएंगे कुछ तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे और स्वर्ग को तो हम केवल औपचारिक रूप से कहते हैं अधिक पहुंचते तो न रखी होंगे वो सारी दौड़ धूप हो जाएगी ठीक अभी अनिर्णित जो हम चल रहे हैं तो घटनाएं घट गट रही हैं लेकिन वे घटनाएं हमारे हाथ से नहीं घट रही हम उनमें सुरक्षा नहीं बन पाते एक वक्त आ गया है टेक्नोलॉजी के विकास में विज्ञान के विकास में आदमी को सुरक्षा होने की क्षमता दे दी अब आदमी को अंधे प्रवाह में रहने की कोई जरूरत नहीं है अब हम निर्णय कर सकते हैं हम निश्चय कर सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए हम बच्चे पैदा कर रहे हैं और बच्चे तो पैदा होते ही रहे हैं सदा से और कभी यह नहीं सोचा गया कि बच्चों को रोकना या पैदा करना आदमी के हाथ में भारत में अब भी ऐसे सोचा जा रहा है कि बच्चे तो भगवान के हाथ में वो जिनको पैदा कर रहा है कर रहा है हम क्या कर सकते हैं जो आएंगे वो आएंगे और बच्चे आते जा रहे हैं और अब खड़े हुए देख रहे हैं और बैंड बाजा भी बजा रहे हैं और बताते भी बात रहे हैं और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं अपनी मौत का इंतजाम कर रहे हैं पूरा मुल्क मरने की तैयारी कर रहा है और अगर कहो मही तो भाग्य की बात है हमारे हाथ नहीं है ये भाग्य की बात अब नहीं है ये भाग्य की बात कल तक थी क्योंकि आदमी के पास ज्ञान कम था आदमी के पास जितना ज्ञान कम होगा भाग्य उतना ज्यादा होगा आदमी के पास ज्ञान जितना बढ़ेगा भाग्य उतना कम होता चला जाए आदमी के पास जिस दिन अधिकतम ज्ञान होगा उस दिन न्यूनतम भाग्य रह जाए भाग्य का मतलब है अज्ञान जो हम नहीं जानते उससे हमारा वक नहीं लेकिन जो हम ज्ञान लेते हैं उससे हमारा बस हो जाए आज हम रोक सकते हैं आज हम तय कर सकते हैं कितने बच्चे इस मुल्क में पैदा हों आज हम तय कर सकते हैं कि कैसे बच्चे पैदा हो, आज हम तय कर सकते हैं कितनी उम्र हो आज हम तय कर सकते हैं कि जो लोग रहें वो सुख से रहें कि दुख से रहें आज में अंधे पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं लेकिन हमारी जो प्रबत्ति है सोचने की वो यही है कि जो हो रहा है वो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं ऐसे हम समाजी की तरह धसके खाते हुए जहाज के रास्ते पर चलेंगे तो चलना तो हो जाएगा चलना होता रहा है लेकिन वो चलना सुखद नहीं हो सकता सौभाग्यपूर्ण नहीं हो मैंने सुना है कि एक बार एक देश में ज्योति ने खबर की कि सात वर्ष तक अकाल पड़ेगा क्योंकि तो सात वर्ष तक वर्षा नहीं होने वाली एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था उसने राह से चलते हुए लोगों से सुना कि ज्योतिओं ने कहा है कि अब सात वर्ष तक वर्षा नहीं होगी उस किसान ने सोचा जब सात वर्ष तक वर्षा नहीं होगी तो मैं बिजली मेहनत क्यों करूं उसने अपने सब साथ सामान को साफ सुथरा करके कोती हूं मैं बांध के झोपड़े की दिक्कत करती हूं सात दिन तक अपनी खात पर अंदर बैठा रहा लेकिन सात दिन में सारी हड्डी पसली चुखने लगी सदा काम करने वाला आदमी और सात दिन में इतना गबला गया ऊब गया सूचने का सात कैसे जीतेंगे तो बहुत मुश्किल हो ने दिनों से इच्छा लाया कि सात साल में बच भी सकूंगा यह भी संदिग्ध हो गया क्योंकि ऐसा सात साल बैठे बैठे मर जाऊंगा तो बैठा रहता है मरी जाता है जीवन को चलने का नाम फिर तो उसने सोचा और अगर किसी तरह बच भी गया तो सात साल में खेतीबाड़ी करना भूल जाऊंगा तो ये हाथ पैर जवाब दे देंगे ये मसले खत्म हो जाएंगी ये ताकत खो जाएगी फिर कौन खेतीबाड़ी करेगा उसमें कहीं तो बड़ा मुश्किल मालूम होता है उचित तो यही है कि मैं अपनी खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दू जब वर्षा होती होगी कम से कम काम तो जारी रहेगा कम से कम अपनी काम करने की ताकत तो जिंदा रहे। उसने अपना सामान फिर निकाल लिया वो जाके फिर खेत में खोजबीन में लग गया एक छोटी सी बदली उसके ऊपर से, से निकल चुकी बदली में नीचे देखा सारे किसान को जा चुके अपने घरों को एक पागल किसान खेत में काम करता है सोचा तो उस बदली में मालूम होता है जोशियों की खबर इसे नहीं मिलती तो उस बदली ने नीचे झुक कर कहा चेहरे पागल अरे ना समझ तुझे पता नहीं कि जोशियों ने कहा सात साल तक वर्षा नहीं होगी उस किसान ने कहा सब पता है सात दिन तक उनकी बात मान के मैं मुश्किल में भी पड़ गया मर जाऊंगा सात साल में और मैं भी तो खेती करना भूल जाऊंगा दे तू अपने रास्ते पड़ जा जब होगी वर्षा होगी हम अपना काम से जारी रहे बदली ने सोचा कि ये किसान कहता तो ठीक है सात साल में मैं भी कहीं अगर पानी बरसाना ढूंढी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अभ्यास खुल गया और सात साल तक पानी नहीं गिराया तो फिर पानी गिरेगा भी तो नहीं गिरेगा उस बदली ने कहा थोड़ों को अपना काम जारी रखो उस बस बदली ने वर्षा कर दी उसके ये तो कहानी लेकिन मुझे लगता है कि भारत ज्योतिषियों की मान के बहुत दिन से बैठा हुआ है भाग्यवादियों की मान के बहुत दिन से बैठा हुआ है। वो जो होगा भाग्य में होगा उससे भाग्य में जो होगा और नहीं होगा वो सच है या झूठ ये तो दूसरी बात है लेकिन बैठे बैठे करने की क्षमता हमने खो दी बैठे बैठे हमारे प्राणों में जो ताकत ऊर्जा जो, जो अभ्यास से पैदा होती है वो सब्ज नहीं हो गई हम बैठे बैठे मुर्दा हो गए बैठे बैठे ममीज हो गए बैठे बैठे हालत ये हो गई जैसे पिछले लाश को इंतजाम करके पलस्तर लगा के मसाला लगा के रख दिया हो बस सांस लेते हैं और सब खो गए भाग्य को मानने का परिणाम ये होने ही वाला है भाग्य को नहीं स्वयं को मानना जरूरी है और स्वयं से ही भाग्य निर्मित होता है और जहां निर्मित नहीं होता उस अर्थ है कि वहां हमारा ज्ञान है तो ज्ञान की शिक्षा जारी रहनी चाहिए कि वहां भी ज्ञान पैदा हो तो ये मैं नहीं कहूंगा आपसे कि जो होने वाला है वो अपने आप हो जाएगा अपने आप नहीं जो अब तक हुआ है वो भी आपके द्वारा हुआ है चाहे आप जानते हो चाहे आप न जानते और जो होगा वो भी आपके द्वारा होगा चाहे आप जाने और चाहे आप न जाने लेकिन अगर न जाने हुए किया तो वो अनिल होगा अनिर्दिष्ट होगा बचता हुआ होगा अराजक होगा और अगर जानते हुए किया तो वो सुव्यवस्थित होगा वो निर्देश पूर्वक होगा वो वही होगा जो हम चाहते हैं कि होना चाहिए वो वही होगा जो हजारों हजारों साल से मनुष्य की आत्मा में कामना है कि हो वो सपना पूरा हो सकता है अंतिम बात एक मित्र ने पूछा है कि क्या हम विश्वास करने ही खोज है महापुरुषों पर विद्दियों पर मुन्यों पर शास्त्रों पर मैं ये कहता हूं कि विश्वास सिर्फ एक मूल्यवान है वो अपने पर विश्वास बाकी कोई विश्वास मूल्यवान नहीं मिलती और ध्यान रहे जो अपने पर विश्वास नहीं करता वही किसी दूसरे पर विश्वास करने की खोज नहीं करता दूसरे पर विश्वास अपने पर अविश्वास अपने पर अविश्वास जो है वही दूसरे पर विश्वास बनता है दूसरे पर विश्वास आत्म अविश्वास के कारण है और जो अपने पर ही विश्वास नहीं कर पाता उसका दूसरे पर भी विश्वास का कितना मुझ कितना ऋषि मुनियों को खोज रहे हो ताकि अपने से बच सको किसी दूसरे के पैर पकड़ रहे हैं ताकि अपने से बच जाएं, किसी दूसरे का तारा पकड़ रहे हैं ताकि अपनी ताकत का तो कोई भरोसा नहीं है किसी और की ताकत भी चल जाएगा लेकिन दुनिया में ले अपने ही पैरों से चलना पड़ता अपनी ही आंखों से देखना पड़ता अपने ही प्राणों से जीना पड़ता स्वयं भी जीना पड़ता स्वयं भी मरना पड़ता न कोई ऋषि आपके लिए जी सकते हैं न कोई ऋषि आपके लिए मर सकते हैं न कोई रीति आपके लिए श्वास ले सकते आपकी आत्मा को आपको ही जगाना है और ये तभी संभव होगा जब विश्वास सब तरफ से हट जाए और एक एक बिंदु पर आ जाए वो जो मैं स्वयं हूं आपके विश्वास के अतिरिक्त धार्मिक आदमी का और कोई लक्षण नहीं बुद्धिमान आदमी अपने पर विश्वास करता है निर्बुदि दूसरे पर विश्वास करता है और ध्यान रहे है? जो जितना दूसरे पर विश्वास करता है उतना ही बुद्धिहीन होता चला जाता है क्योंकि अपनी बुद्धि को जगने का तो कोई कारण नहीं रह जाता अपनी बुद्धि को जगाना हो तो सब तरफ से अपने विश्वास को खींच लो और एक इस बिंदु पर केंद्रित कर लो वो जो मैं हूं तो इतनी बुद्धि इतना विवेक इतना विचार इतनी शक्ति जग शक्ति है कि जिन ऋचि मुनियों के चरणों में आप हाथ जोड़े खड़े थे वैसे ही ऋषि मुनि आपके अपने ही भीतर पैदा होते वो उनके भीतर कैसे पैदा होंगे? गए सारे ऋषि मुनि हमारे जैसे लोग थे हमारी जैसी हड्डी मांस मज्जा से बने हुए कोई महावीर कोई बुद्ध कोई कृष्ण और क्राइस्ट हमसे भिन्न नहीं है हम ही है, हम हैं लेकिन हम सोए हुए और वो जादू में इससे ज्यादा कोई भेद नहीं और हम भी जाग सकते हैं लेकिन पूछे कोई महावीर किस पर विश्वास करते हैं कोई पूछे कि जीसस क्राइस्ट किस पर विश्वास करते हैं कोई पूछे कि मोहम्मद पर विश्वास करते हैं कोई पूछे कि कृष्ण का विश्वास किस पर है ये बड़े अद्भुत बात है इन सबका विश्वास स्वयं पर है और हम सबका विश्वास इन पर है ये सब अपने पर विश्वास करते हैं वो जो भीतर बैठी हुई चेतना है उस पर इनकी श्रद्धा और आस्था है और हमारी अपने को छोड़कर और कहीं भी हो सकती है ध्यान रहे जो श्रद्धा अपने से बाहर जाती है वो श्रद्धा अश्रद्धा को ही छिपाने का उपाय ध्यान रहे जो विश्वास अपने पर ही नहीं है वो विश्वास किसी पर भी कभी नहीं हो सकता वो सिर्फ झूठ है वो सिर्फ एक असत्य इर्द हुए झूठा पर्दा है जिसकी आड़ में अपनी कमी को छिपाए चले जाते हैं आत्मश्रद्धा के लिए मेरा आत्मह इस संबंध में कुछ और प्रश्न रह गए वो कल सुबह उनसे हम बात करेंगे आज शांत दूसरे सूत्र पर बात करूंगा अब कल शांत तीसरे सूत्र पर मेरी बातों को इसने प्रेम और शांति से सुना इससे अंगली और अंत में सबसे पिता बैठे परमात्मा को प्रणाना करणाम सुनता था